भ्रमण करते हुए धर्मचक्र की नेमी जहाँ पर शीर्ण हो गई थी उस कर्म से मुनियों के द्वारा समर्चित नैमिष विख्यात हुआ था जहाँ परम पुण्यमयी गोमती नदी है जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सदा सेवित रहा करती है वहाँ पर ससुता रोहिणी एक ही क्षण मात्र में वह गोमती हो गई थी महात्मा वशिष्ठ की शक्ति ज्येष्ठा हुई थी जो उत्तम तेज वाली अरुंधति की सुता का यात्रा दान था और शक्ति के सहित इंद्रदेव थे जहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का वैर हुआ था जिस स्थल पर अदृश्य में पराशर मुनि ने जन्म ग्रहण किया था जिसके ज्ञान में वशिष्ठ मुनि का पराभव हुआ था वहां पर उन ब्रह्मादियों ने उस शैली को नैमिष माना था क्योंकि वहां पर नैमिष यज्ञ किया अतएव तभी से वे सब नैमिश कहे गए थे वह सत्र उन बुद्धिमानों का द्वादश वर्षो तक हुआ था जबकि विक्रमी पुरुरवान नृप इस वसुंधरा पर शासन कर रहा था समुद्र के दीपों का अशन करते हुए भी पुरुरवा लोभ से से रत्नों संतुष्ट न हुआ था ऐसा हमने सुना है देवदूतों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी ने उसको अपना पति बनाने की कामना की थी उर्वशी के साथ संगत होकर उसने उस सत्र का आहरण किया था उस नरपति के होने पर नैमिशियों ने सत्र किया था गंगा ने पावक से दीप्त तेज वाले जिस गर्भ का प्रसव किया था उसके तुल्य पर्वत में व्यस्त किया हुआ हिरण्य हो गया था इसके अनंतर उन महात्माओं को हिरण्य कर दिया था लोगों को प्रसन्न करने वाले परम भावुक विश्वकर्मा स्वयं देव था उन अपरिमित तेज वालों के सत्र में फिर उस विश्वकर्मा ने प्रवेश किया था एडपुरूरवा ने शिकार करते हुए उस देश का सेवन किया था उसने जब देखा था कि वह यज्ञ का स्थल एकदम सुवर्णमय है तो उसको महान आश्चर्य हुआ था लोभ के कारण उस राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया था और उसने उसको स्वयं ग्रहण करने का उपक्रम किया था तब तो जो नैमेश मुनिगण वहां पर थे वे उस राजा पर बहुत क्रुद्ध हुए थे उन मनीषियों ने बहुत क्रोधित होते हुए कुश के वज्रों से उसका हनन किया था क्योंकि वे मुनिगण तपश्चर्या में निष्ठा रखने वाले और देव के द्वारा प्रेरित थे कुशाओं के वज्रों से पिसकर उस राजा ने अपना शरीर त्याग दिया था उसके अनंतर भूमि में उसके उर्वशी के पुत्रों के साथ नृप ने युद्ध किया था नहुष के जिसको महात्मा पिता कहते हैं उन अवभृतों में ही वह महीपति बहुत ही धर्मशील था इस सत्र में वह नरश्रेष्ठ आयुराय और जन्म से बहुत श्रेष्ठ था उस समय में ब्रह्मा वेताओं ने राजा को शांत किया था आत्मूर्ति वाले उन्होंने पृथ्वी के समान सत्र करने का आरंभ कर दिया था उनके सत्र में उन महात्माओं का ब्रह्मचर्य हुआ था। की इच्छा करने वाले का प्राचीन काल में विश्व के सृष्टाओं की भांति वैखानस प्रियसखा बालकिल् मरीचियों अज और मुनिगण पित्रगण देव अप्सरा सिद्ध गंधर्व उरक और चारण के साथ वह सूर्य तथा वैश्वानर के समान प्रभाव वाला हुआ था भारतीयों के द्वारा राजा देवगणों से इंद्र के समान शोभा युक्त हुआ था शस्त्रों स्तोत्रों और ग्रहों से देवगणों का तथा पित्रे कर्मों से पितृगणों का और गंधर्व आदि का जाति के अनुसार विधि पूर्वक किया करते थे उसने आराधना में और फिर अन्य कर्मों में स्मरण किया था गंधर्वगण सामववेद के मंत्रों का गान कर रहे थे परम शुभ और विचित्र अक्षरों और पदों से युक्त वाणी का उच्चारण कर रहे थे जो परम शुभ थी वहाँ पर विद्वान लोग परस्पर में मंत्रों का जाप करते थे प्रतिवादी गण वितंडाबाद के वचनों के द्वारा निहननन कर रहे थे ऋषिगण और शब्दार्थ तथा न्याय के ज्ञाता वहाँ पर थे वहाँ पर कुछ भी हारित नहीं था और ब्रह्म राक्षसों ने प्रवेश किया था वह यज्ञ मनीषियों का बारह वर्ष पर्यत विधि युक्त हुआ था ऋषियों का जो की नैमिष्य थे वह सत्र इंद्र के समान हुआ था वृद्धाधिज और वीर पीछे की ओर गमन करने वाले होते हुए ज्योतिष को पृथक पृथक सबको दक्षिणा वाले कर रहे थे जहां पर यज्ञ समाप्त हुआ था, वहां पर महान आधि भगवान वसुदेव से जो कि अमित आत्मा वाले थे पूछा था कि आपने मुझ ब्राह्मण को प्रेरित किया था कि अपने वंश के लिए यह करो और उन प्रभु ने उनसे कहा था शिष्यवशी देव स्वयंभुव है जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है और अनिमा आदि सूक्ष्म अंगों से समन्वित रहते हैं जो कि आदि वर्षों से से से समस्त लोकों का भरण किया करते हैं। सात शाखाओं थे थे, और विषयों सर्व तो था, जराजर युक्त थे, जिसके मरुत सप्त सप्तक संस्थित महाबल सूत तीनों व्यूहों का सत्र कर रहा था उपायों के शरीर तेज का यहाँ पर धारण करता है धारणाओं की प्राणाध्य पांच वृत्तियां अपनी वृत्तियों से युक्त थी जिसका शरीरों का धारण को पूर्यमान होता हुआ करता है। आकाश जिसकी योनि है वह द्विगुण है और शब्द तथा स्पर्श समन्वित शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण के विद्वानों के द्वारा वाचुरणी कही गई है परम नम्र और मधुर वाणी से सभी मुनिगणों को आनंदित करते हुए ही ऐसा किया था सुंदर मन वाले जो पुराणों के ज्ञाता थे, उन्होंने पुराणों के के ये सब जैसा भी हुआ था, का ये परम सर्वोत्तम लोक तत्व है प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम ज्ञान पुराण कहा था वह देवताओं से और ऋषियों के सभी प्रकार के पापों का मोचन करने वाला है अब पूर्ण विस्तार से और आनुपूर्वी अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम से मैं अनुक्रम से बतलाऊँगा